तेही अवसर दशरथ तह आए तनय नयन जल छाये अनुज सहित प्रभु वंदन के नाम आशीर्वाद पिता तब दे तात सकल तव पुण्य प्रभाव जित्यो अजयन साचर राव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 ते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो न मोक्षन लेह तिन्हू राम भगति निज दे बार बार कर प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरष गए सुरधामा श्री रघुजात जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया हे उमा दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुणयुक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं प्रभु को इष्ट बुद्धि दे बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देव लोक को चले गए अनुजान के सहित प्रभु को कुशल कोशलाधी शोभा देखिहर सिम स्तुति कर सुर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 जितत्रोण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप जय दूषण मर्दन निषा चर धारि यह दुष्ट मारे उथ भय देव सकल सना जय हरण धरणी भार महिमा उदार कृपाल किए जाहार शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो हे नाथ आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए हे भूमिका भार हरने वाले हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो हे रावण के शत्रु हे कृपालु आपकी जय हो आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया लंकेत बल गर्व किए बस सुर गंधर मुनि सिद्ध नर खग नाग हठिन पंथ सब के केला पर दो यति दुष्ट पायो सुफल पापी अब सुनहु हु दीन दयाल राजीव नयन विषाल मोहि रहायति अभिमान नहीं को वो मोहि समान अब देखि प्रभुपद कंज सुखपन। को अपने बल का बहुत था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था उस पापी ने वैसा ही फल पाया अब हे दिनों पर दया करने वाले हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिए मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा ब्रह्म निर गुण अव्यक्त जिश्रुतिगार मुहि भावकोशल भूप श्रीराम स गुण स्वरू वैदे अनुजमेत मम हृदय कर हु के जानिए जानिय निज दास देव भक्ति रमानिवा कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं परंतु हे राम जी मुझे तो आपका यह सगुण कौशलराज स्वरूप ही प्रिय लगता है श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए हे रमानिवास मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए दे भक्ति रमानिवास त्रास हरण शरण सुखदायकम सुखधाम धाम राम न काम अनेक छबिर घुनायकम सुर पृंद रंजन ग्वंद भंजन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 श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे देव समूह को आनंद देने वाले जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंदों के नाश करने वाले मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय अतुलनी बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ अब करे कृपा बिलो की मोह आयसुदेहु कृपाल कह करो सुन प्रिय वचन बोले दे न दयाल हे कृपालु अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु दे श्री राम जी बोले